ऑफिस में चेतन ने थोड़ा हैरानी जताते हुए पूछा। चीफ मिताली कह रही है, लेकिन, लेकिन तो है।, तो है।, मतलब है? सुनिधि ने कहा अब बोरीवली पुलिस ब्रांच भी तो मुंबई पुलिस के अंडर आता है अब ये केस मर्डर और किडनेपिंग का है तो हमें इससे क्या मतलब की कि ये किस रेंज में आता है हमें इस केस को सीरियसली लेकर काम शुरू कर देना चाहिए मिताली मैडम ने कहा अरे तो कह रहा हूं। ये और किडनेपिंग केस है तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। का। और दूसरी बात यह किस नहीं है हमें अब इस केस पर काम करना ही है सुनीति ने जवाब दिया ब्यूरो चीफ मिताली मैडम ने आपके लिए कहा है कि आपके पास इस तरह के केस का काफी एक्सपीरियंस है तो आप ही केस को लीड करेंगे बाकी की टीम आपके अंडर काम करेगी लेकिन हमें किसी भी हाल में ये केस जल्द से जल्द सोल्व करना होगा ओके okay, ठीक है चेतन ने कहा जब सीनियर ने कह ही दिया है तो फिर हमें काम करना ही होगा चेतन ने विक्रांत की तरफ पलटकर देखते हुए कहा इस बार हम दोनों मिलकर काम करेंगे और किसी भी हालत में इस बच्चे को बचाना है ठीक है विक्रांत ने अपना सिर सहमति में हिलाते हुए कहा चेतन के पास इस तरह के केस सोल्व करने में विक्रांत से ज्यादा एक्सपीरियंस था ऐसे में विक्रांत को उसके साथ काम करने में कोई भी परेशानी नहीं थी जैसे ही ये डिसाइड हुआ की डीएन नगर ब्रांच की ही पुलिस टीम इस केस को सोल्व करेगी तुरंत ही डीएन ब्रांच वाले इस केस पर काम करने में जुट गए तुरंत ही पूरे पुलिस टीम की एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गयी इस मीटिंग में पूरे काम को दो भागों में डिवाइड किया गया और काम को टीम ए और टीम बी में बांट दिया गया टीम ए को विक्रांत लीड कर रहा था जबकि टीम बी को चेतन लीड कर रहा था इधर इमरजेंसी मीटिंग में ये डिसाइड किया गया की कि फील्ड का काम टीम बी करेगी जबकि ऑफिशियल काम जैसे की इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम टीम ए का रहेगा इसके साथ ही मीटिंग में ये भी निर्णय लिया गया कि के इस केस के बारे में बाहर खबर नहीं फैलने दी जाएगी किसी को यह खबर नहीं लगने देना कि जेल से भागने वाले कैदी नहीं के डैमिंग को अंजाम दिया है ताकि रोहन को कुछ पता ना चले और वो आसानी से पकड़ा जा सके दूसरी तरफ उसने विजय सेंगर को धमकी भी दी हुई थी कि अगर उसने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया तो फिर वो उसकी बेटी को मार देगा ऐसे में विजय की बेटी की जान बचाने के लिए भी ये बात अभी छुपाना जरूरी था दूसरी तरफ विजय के साथ वैसा ही किया गया जैसा वो कह रहा था उसे पुलिस ने टीना के मर्डर केस में जेल में डाल दिया था वैसे ही ये सिर्फ रोहन को चुंगुल में फंसाने के लिए किया गया था ताकि उसे विजय पर यकीन हो जाए और तब हो सकता है विजय सेंगर की बेटी को इसलिए किडनेप किया है क्यूँकी उसे लगता है की टीना का मर्डर विजय सेंगर ने ही किया है और एक बार जब उसको ये यकीन हो जाएगा की विजय सेंगर को सजा मिल चुकी है तो फिर वो उसकी बेटी को कुछ नहीं करेगा इसलिए पुलिस ने तुरंत ही एक फेक न्यूज भी चलाने का निर्णय लिया गांधी के मर्डर केस में विजय सेंगर को अरेस्ट कर लिया गया है खैर इमरजेंसी मीटिंग खत्म होने के, के हो राघव विक्रांत, विक्रांत ने किसी को व्हाइट बोर्ड सामने लाने का इशारा करते हुए राघव से कहा राघव मुझे रोहन नेगी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वाइट बोर्ड पर चाहिए जल्दी ऐसी जल्दी एक एक डिटेल ले आओ कोई दिक्कत नहीं है मैं अरेंज करता हूं राघव ने जवाब दिया ये आदमी पिछले दस साल से जेल में था तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलना कोई बड़ी बात नहीं है मिनट में हो जाएगा फिर ऐसा करो तुम ये विजय सेंगर के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो इसकी भी कुंडली मुझे चाहिए हो जाएगा विक्रांत ने मौका पाते ही राघव को एक और काम सौंप दिया हाँ हो जाएगा राघव ने कहा रितेश और श्रेयस विक्रांत ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा मुझे टीना मर्डर केस की सारी डिटेल में चाहिए सबूत गवाह क्लू पुलिस रिकॉर्ड चार्जशीट सब कुछ सब कुछ चाहिए मुझे हो जाएगा ना हाँ विक्रांत की बातें सुनने के बाद अचानक से श्रेयस बोल पड़े ये केस थोड़ा अलग भले है लेकिन अभी यह किडनैपिंग का केस है तो हमें अभी केस स्पॉट पर जाकर थोड़ा पता लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए सही बात है विक्रांत ने कहा अच्छा तो फिर आप ही क्यों नहीं चले जाते आप एक्सपीरियंसड भी हैं चाहें तो एक दो लोगों को अपने साथ ले जाइए लेकिन हाँ सिविल ड्रेस में जाइएगा किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि आप इस किडनैपिंग केस पर काम कर रहे हैं वैसे मुझे नहीं लगता कि किडनैपिंग वाले प्लेस पर कुछ मिलेगा विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा क्यों प्लेस ने थोड़ी हैरानी से सवाल किया अरे आपको क्या लगता है कि किडनैपिंग ऐसे ही अचानक से कर ली गई है प्रॉपर प्लानिंग हुई है इसकी और उसी हिसाब से रोहन नेगी जेल से भागा है। और मैं शर्त लगा कह सकता हूँ की इसमें उसके साथ और लोग भी इन्वॉल्व है पक्का कोई ना कोई है जो उसकी मदद कर रहा है हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग भी हों। सुनीदी, विक्रांत ने तुरंत सुनीदी की तरफ पलटते हुए कहा एक काम करो थोड़ा आर्थर रोड जेल में कांटेक्ट करो और पता करो कि वहां पर की सिचुएशन कैसी थी ये आदमी पिछले दस साल से जेल में है इसका जरूर कोई ना कोई दोस्त या पार्टनर बना होगा और हो सकता है की अभी हाल फिलहाल में इसका कोई साथी जेल से बाहर आया हो और उसी के साथ मिलकर इसने किडनेपिंग को अंजाम दिया हो वैसे भी जेल के भीतर हुई दोस्ती बड़ी पक्की होती है तो थोड़ा पता करो जेल के भीतर इसका रवैया कैसा था ओके सर, पता करती सुनिधि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और हाँ विक्रांत ने सुनिधि को समझाते हुए कहा जब वहाँ जेल से बात करना तो फिर थोड़ी सावधानी से करना उन्हें पता नहीं लगना चाहिए की कि तुम किसी किडनेपिंग केस के सिलसिले में रोहन नेगी की डिटेल निकाल रही हो समझ गई ओके सर समझ गयी सुनिधि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा जतन विक्रांत ने फिर जतनी की तरफ देखते हुए कहा तुम थोड़ा डिटेल में पता करो की आखिर रोहन नेगी जेल से भागा कैसे कैसे क्या योजना बनाई थी उसने सारा जेल से भाग गया इतनी सिक्योरिटी के बावजूद पता चलना चाहिए ना कि कैसे किया उसने ये सब ए कोई दिक्कत नहीं सर पता लग जाएगा जितने अपना का इसके बाद सभी अपने अपने काम में लग गए विक्रांत भी अब इस केस के बारे में काफी गंभीरता से विचार करने लग गया उधर चेतन की टीम के लोग भी इस केस पर काम करने में बड़ी शिद्दत के साथ लगे हुए थे वो भी इस केस की एक एक सच्चाई को सामने लाने के लिए पूरी मेहनत से जुट गए थे भले ही अब तक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी लेकिन फिर भी विक्रांत को यह पूरा केस काफी अजीब सा लग रहा था इस केस के पीछे कोई और कहानी होने की आशंका लग रही थी विक्रांत को जहां तक समझ आ रहा था उसके हिसाब से अगर रोहन नेगी ने जेल से भागकर विजय सेंगर की बेटी की किडनैपिंग की है तो इसके पीछे जरूर कोई न कोई बड़ी बात हो सकती है अभी तक इस घटना के पीछे सिर्फ दो ही चीजें समझ में आ रही है विक्रांत को जहाँ तक समझ आ रहा था उसके हिसाब से अगर रोहन नेगी ने जेल से भाग विजय सेंगर की बेटी की किडनेपिंग की है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी बात हो सकती है अभी तक वो इस घटना के पीछे सिर्फ दो ही चीजें समझ में आ रही थी पहला तो ये कि ये वाकई में रोहन नेगी को गलत फंसाया गया है क्योंकि अगर उसने सच में टीना का मर्डर किया होता तो जैसे उसने जेल से जेल में दस साल काटे हैं, वैसे ही वो बाकी के नौ साल भी काट लेता और फिर बाहर आकर इज्जत की जिंदगी जीता लेकिन ऐसी सिचुएशन में जेल से भागने का रिस्क वो भरा क्यों लेता या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है की रोहन को पता लग गया होगा की विजय ने ही टीना का मर्डर किया है ऐसे में उसने विजय को उसकी गलती की सजा दिलवाने के लिए यह सब किया होगा लेकिन विजय सेंगर को तो देखकर कतई नहीं लग रहा है टीना का मर्डर किया होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि विजय सेंगर कुछ चलाकी दिखा रहा है उसने जानबूझकर बुझ ये सब करने की कोशिश तो नहीं की ताकि पुलिस को ये लगे कि यह आदमी निर्दोष है इसका टीना के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है अगर ऐसा कर रहा है तो फिर ये आदमी तो बड़ा शातिर है विक्रांत काफी देर तक गंभीरता से सोचता रहा ये केस वाकई में बहुत पेचीदा है एक सिंपल से किडनेपिंग केस जो कि 10 साल पुराने मर्डर से जाकर कनेक्टेड है और फिर जेल से फरार हुआ एक कैदी भी है आखिर सच्चाई क्या है कौन मुजरिम है और कौन बेकसूर